नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानिया आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है वरिष्ठ साहित्यकार प्रबोध गोविल की लघु कथा लोग पत्थर फेंकते हैं एक नन्हे से पिल्ले ने जिसने अभी कुछ महीने पहले ही दुनिया देखी थी अपनी मां से जाकर कहा माँ लोग पत्थर फेंकते हैं कुतिया क्रोध से तम तम आ गई बोली वे तो होते ही शरारती हैं उन्हें मेरे पास आने दे तेज दांतों से काट कर पैर चीर कर रख दूंगी तू वहां मत जा यहीं खेल पिल्ला अचंभे से बोला ओ मां तुम कैसे सूचती हो मैं तो गली के नुक्कड़ पर घूमने गया था वहाँ मजदूर लड़के ट्रक से पत्थर खाली कर रहे हैं वे पत्थर उठा उठा कर नीचे सड़क पर फेंकते हैं मैं तो खड़ा खड़ा उनका पसीना देख रहा था अब हमारी सड़क भी पक्की बन जाएगी कुतिया ने इधर उधर देखा और झुककर पैर से कान खुजाने लगी धन्यवाद